शिवपुराण वायुवी संहिता वायुदेव कहते हैं जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा बढ़ न सकी तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था इसलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके थे तब उन्होंने मन में ऐसे विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था उन्होंने सोचा कि प्रजाओं के वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की तब जो आद्या अरंता भावनी, सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्या मनोहरा निर्गुणा निष्प्रपंचा निष्कला नित्या तथा तो सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परमा शक्ति है उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेश्वी ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए तदनंतर अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी उद्भूत मूर्ति में आविष्ट हो भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वाले सत असत से रहित समस्त उपमाओं से शून्य शरणागत वल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़ महादेव जी तथा महादेवी पार्वती की स्तुति करने लगे ब्रह्मा बोले देव महादेव आपकी जय हो ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो सर्वगुण श्रेष्ठ शिव आपकी जय हो संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो प्रकृति रूपणी कल्याणमयी उमे आपकी जय हो प्रकृति की नायिके आपकी जय हो प्रकृति से दूर रहने वाली देवी आपकी जय हो प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो अमोघ महामाया और सफल मनोरथ वाले देव आपकी जय हो जय हो अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न जाने वाले महान वर से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो संपूर्ण जगत की माता उमें आपकी जय हो विश्व जगन में आपकी जय हो विश्व जगद्धात्री आपकी जय हो समस्त संसार की सखी के आपकी जय हो प्रभो आपका ऐश्वर्य तथा धाम दोनों सनातन है आपकी जय हो जय हो आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी ही भांति सनातन है आपकी जय हो जय हो अपने तीन रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण पालन और संहार करने वाली देवी आपकी जय हो जय हो जय हो तीनों लोकों अथवा आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा तीनों आत्माओं की नाई के आपकी जय हो प्रभो जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है आपकी जय हो प्रलय काल में आपकी उपेक्षा युक्त कटाक्षपूर्ण दृष्टि से जो भयानक आग प्रकट होती है उसके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है आपकी जय हो देवी आपके स्वरूप का समग्र ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है आपकी जय हो आप आत्म तत्व के सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होती हैं आपकी जय हो ईश्वरी आपने स्थूल शक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है आपकी जय हो जय हो प्रभो विश्व के तत्वों का समुदाय अनेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है आपकी जय हो आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पांव रखता है आपकी जय हो शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी आपकी जय हो संसार रूपी विश्ववृक्ष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली उमे आपकी जय हो प्रादेशिक ऐश्वर्य वीर्य और शौर्य का विस्तार करने वाले देव आपकी जय हो विश्व से परे विद्यमान देव आपने अपने वैभव से दूसरों के वैभवों को तिरस्कृत कर दिया है आपकी जय हो पंचविध पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंद में अमृत की प्राप्ति पंच रूपुर परमेश्वरी आपकी जय हो अंत भयानक संसार रूपी महारोग को दूर करने वाले वैद्य सिरोमणी आपकी जय हो अनादि कर्मल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाली चंद्रिका रूपणी शिवे आपकी जय हो त्रिपुर का विनाश करने के लिए कालाग्नि स्वरूप महादेव आपकी जय हो त्रिपुर भैरवी आपकी जय हो तीनों गुणों से मुक्त महेश्वर आपकी जय हो तीनों गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी आपकी जय हो आदि सर्वज्ञ आपकी जय हो सब का ज्ञान देने वाली देवी आपकी जय हो प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव आपकी जय हो मनोवांचित वस्तु देने वाली देवी आपकी जय हो भगवान देव कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुक्षवाणी तथापि भक्तिभाव से प्रलाप करते हुए मुझ सेवक के अपराध को आप क्षमा कर दें